164 अध्याय कुष्ठ रोग का निदान धनवंतरी जी ने कहा हे सुश्रुत मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों के निंदा एवं अपमान और वध या हत्या करने से दूसरों के धन संपत्ति के हरण एवं पाप कृत से पूर्व जन्म कृत पाप का उदय होने से वातादि दोष को विद होकर शिराओं में जाकर त्वचा लसी का रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रिया हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विभिन्न प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। शामें उपेक्षा करने पर यहां रोग आ कोष्ठकों के सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी दातों को गला कर अपना अधिकतर अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जलबिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है, जिसमें अत्यधिक कष्टदायक बहुत से छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त यह रोग � बाहे भाग में फैलावा हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतिक शरीर को भस्म से आच्छादित हुए समान रूपछ बना देता है वात पित्त श्लेष्माज वात पित्त वात पित श्लेष्मा वात पित्त श्लेष्मा और संनिपात दोषजन्य प्रभाव से यह रोग सात प्रकार का होता है इन सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में वात पित्त तथा कफ दोष के कपाल पित्त दोष से उदंबर कफ दोष से मंडल तथा विचारिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है वात पित्त दोष से ऋक्ष वात कृष्म जन्य दोष से चर्म एक कुष्ठ पीठम सेद्म आलसाक तथा दीपादिका नाम कुष्ठ होते श्रेष्ठम जन पित्त जन्य, पित जन्य दोष दद्र, से दद्रो सतर से पुंडरीक, विस्पूट, पामा और चारम दलनामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की सन्न्यापात अवस्था आने पर अठारह प्रकार के कुष्ठ रूप उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे कपाल, उद्भर तथा मंडल ये तीन और दद्रो, कानक, पुंडरीक तथा अपरियुष्वान नामक इन सात कुष्ठों को महापुष्ट माना गया है। ये सिर्फ शेष ग्यारह छोद्र पुष्ट कहलाते हैं। पुष्ट रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुक्चिता, स्पर्शता, स्वेद, अश्वेद, बरन भेद, दाह, खुजली, स्पर्शानुभूति की कमी, स्वी चुभने से होने वाले पीड़ा के समान कष्ट, पित्त, पित्ती उछलना और अनाय रोगी के घावों में अत्यधिक पीड़ा वर्णों का यथा सेगर उद्भव अधिक समय तक उन वर्णों का रहना वर्ण भरा के समय रोक्षता सामान्य तथा घोड़े के कारण तो रोगी को अत्यधिक क्रोध रोमांच तथा रक्त का काला होना ये दोष पूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं कापाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है देखने में लगता हैं, उसमें रुक्चता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोग की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली हुई रहती है, उन स्थानों में रहने वाले सोमरस समूह की दुष्ट कर देता है, उन दुष्ट स्थानों पर सूजकार वेदन से होने वाले पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है, वह कुष्ठ विषम अ जो कुष्ठ रोग उदंबर अर्थात गोलर फल के समान दिखाई देता है उसको उदंबर कुष्ठ रोग कहते हैं इसके आकृति वर्तलाकार होती है इसमें अत्यधिक गीलापन दाह और पीड़ा होती है जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का आवरण होता है जिसमें छोटे-छोटे कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही सामान्य पके इसमें रोगजन्य क्रिमी रहते हैं जिसके कारण उस वर्ण में खुजली भी होती है जो कुष्ठ रोग इस गोल भारी के कण या रक्त वर्ण वाला और मल समन्वित हो उसके वर्ण परस्पर मिले हों उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले क्रिमी हों उनसे पीव निकलता रहे तथा वह चिकने पीत वर्ण हो सलाहार से भरे हुए फुनसियों वाले दूसरे वर्ण से युक्त और स्राव समन्वित कुष्ट का नाम विचित्र का पुष्ट जो पुष्ट करकस होता है जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है जिसकी आकृति ऊंची और रीच अर्थात भालू की जिह्वा के समान होती है जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं उसको आयुर्वेद में ऋषि जिह्वा या ऋषि ऋक्ष जिह्वा के नाम से अभिहित किया गया है हाथी के चमड़े के समान रोगी का खुरखराहट भरा चमड़ा होने पर गजचर्म कुष्ठ कहा जाता है जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के शल्क अभ्रक के सदृश होता है उसे एक कुष्ठ कहते हैं जो कुष्ठ रूखा अग्नि के समान वर्ण या काला स्पर्श करने में कष्टकारी खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है वहां कृतिम सिद्धम कुष्ठ अंतर्भाग से रुक्ष और बाहर रूप में अस्मित्त होता है, उसके आध्यात्मिक भाग को रगड़ने से बालू के कण के समान रज गिरता है, इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकना हटकर अनुभव होता है, उसमें स्वच्छता होती है, उसके वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है, यह अलंग अलंसुकां कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पिटिका होती हैं। विपादिका कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं। अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती हैं। जिस कुष्ठ में दद्र या दाद दुर्वा के समान बहुत जगह में फैला जाता है, वहां अलसी के फूल के सदृश कांत दिखाई � अपने मूल भाग में स्थूल दाह और वेदना से समन्वित रक्तस्राव वाले प्रचुर वर्णों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम सतारुषि है इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाह उन्लेद और वेदना होती है यह प्रायः अस्थ के जोड़ों में होता है जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता दाह और खुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है खिले फुटियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और वर्ण के किनारे पदों पत्र जल बिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई देते हैं उसे पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका हुआ तथा सफेद और लाल पुंचों से व्याप्त होता है फामा नामक कुष्ठ पककर फूटने वाली छोटी-छोटी असंख्य पंसेय से भरा होता है इसमें खुजली मलस्राव और वेदना होती है प्राय इसका वर्ण श्याम और लाल होता है इसमें रुक्षता होती है यह रोगी के कुल चूतड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है चरमदाल नामक कुष्ठ फोड़ा पंसी के रूप में भरकर फफोले फाड़ कर फूटता है यह किए गए स्पर्श को सहन करने में असमर्थ नहीं होता इसमें खुजलाहट होती है रक्तस्राव होता है जलन भी होती है और मांस गलकर गिरता है काकन नामक कुष्ठ में अत्यंत दाह और की प्रवेदना होती है गुंजा फल के समान यह पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है अपने-अपने सब कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं दोष भेद के अनुसार त्रिदोष में जो दोष कुष्ठ के अधिक विहित हो उसके लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषे कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है अर्थात वह द्वंदज दोष या संनिपाजक दोष से संपर्क नहीं होता तो उसकी चिकित्सा संभव है किंतु जब वह सभी दोषों उसका वह असाध्य हो जाता है, उसका उपचार बहुत असंभव है, वह प्रमात्मा की कृपा से ही ठीक हो सकता है, प्रमात्मा की सरानगति में चला जाए और अपने कृत कर्मों को मान ले, ये प्रभों मुझसे अपराध हुआ, अब नहीं करूंगा